कठोप मिश्र के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के नवम मंत्र का विचार मूल मूल का हो गया था भाष्य का विचार अज होना है अष्टम मंत्र में आत्मा को बताया गया था व्यापको अलिंग एव चषय सर्वसंसारधर्म वर्जित लिंग रहित तो। लिंग कहते हैं ज्ञापक को तो व्यापक रहित तो आत्मा है लिंग वर्जित है यदि तो फिर उसका बोध कैसे होगा ये जो प्रश्न उपस्थित हुआ इसे टीकाकार ने प्रश्नकर्ता के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए दो विकल्प में पूछा दो विकल्प करके कि अलिंग आत्मा का दर्शन कैसे होगा पूछते समय आपका अभिप्राय क्या विषयतया आत्मदर्शन कैसे होगा अलिंग होने से ये अभिप्राय है अथवा अविषयतया अलिंग आत्मदर्शन का उपाय क्या है ये आपका अभिप्राय है तो यदि प्रथम अभिप्राय है स्थूलवादि समस्त संसार धर्म से वर्जित सर्वाभ्यंतर आत्मा का विषयतया दर्शन कैसे होगा ये पूछना चाहते हो यदि तो उसका विषयतया दर्शन होता ही नहीं है क्योंकि वह विषय अंतपाती नहीं है दृश्य नहीं है जो दृश्य पदार्थ होता है वह विषयतया अनुभव में आता है और जो दृश्य नहीं है दृष्टा है उसका विषयतया ज्ञान नहीं हुआ करता आत्मा विषय नहीं है दृश्य दृश्य नहीं नहीं है, है। नहीं है, दृष्टा इसे नव मंत्र के प्रथम पार से बताया गया न संदृशे तिषति से ये जो प्रकृत अलिंग सर्वात्मा है उसका स्वरूप संदृश शब्दित विषय कोटि में नहीं आता इसीलिए चक्षु से उपलक्षित किसी भी इंद्रिय का ग्राह्य वह नहीं बनता इंद्रिय ग्राह्य सर्वाभ्यंतर अलिंग आत्मा में नहीं है इसे द्वितीय पांच से कहा न चक्षुषा पश्चेती कशन एनम से तो इस प्रकार ये प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ वह दृश्य कोटि में न होने से विषयतया उसका दर्शन किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता तो फिर ओ द्रिक रूप आत्मा का अविषयतया बोध का साधन क्या है यह द्वितीय विकल्प बचेगा उस द्वितीय विकल्प का उत्तरार्ध में साधन बताया जा रहा है उत्तर दिया जा रहा है कि हृदय मनीषा इन दो पदों से बताया गया कि हृदयस्थ बुद्धि अविषयतया आत्मदर्शन का उपाय है मनिष्ठ शब्द का अर्थ है बुद्धि हृदय का अर्थ हैदयस्थ हृदय रधे में स्थित बुद्धि अविषयतया आत्मदर्शन का उपाय है साधन है तो बुद्धि तो प्राणी मात्र के पास है और सबकी अपने अपने हृदय में स्थित है बुद्धि का गोलक हृदय होने से तो सबको अविषय आत्मदर्शन क्यों नहीं होता फिर इसलिए मनिठ शब्द से लेना है वह बुद्धि जो तत्वशी वाक्य से उत्तम अधिकारी को होने वाली अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारिका का प्रमा, चरम चरमृत्ति वह है मनिट और उस मनिट शब्दित बुद्धि बुद्धिवृत्ति से आत्मा अविशयतया ज्ञात होता है वह चरम वृत्ति भी आत्मा को प्रकाशित नहीं करती किंतु आत्मा का जो आवरण है वह निवृत्त करती है तो आत्म विषयक अभाक आवरण की निवर्तक बन करके मनिट शब्दित तत्वसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति आत्मज्ञान का उपाय है आत्मा अभिव्यक्ति का उपाय है ये कहा और ये भी वृत्ति बनने से पहले असत्वापादक आवरण का निवर्तक परोक्ष ज्ञान होना चाहिए परोक्ष रूप से आत्मनिश्चय पहले हो फिर अपरोक्ष अहम् ब्रह्मास्मीय वृत्ति होगी तो परोक्ष निश्चय को बताने के लिए यह था कि मनसा अभिक्लिप्त अभिक्लिप्त यह अलिंग आत्मा का विशेषण है तो सर्व संसार धर्म वर्जित निर्विकार निर्विशेष चेतन आत्मा के रूप से पहले अभिक्लिप्त हो का मतलब अभिप्रकाशित हो निश्चित हो वो निश्चय किससे होगा तो मन सा तो मन से श्रवण मनन को लेना जो याज्ञवल जी ने आत्मदर्शन के उपाय के रूप में श्रोतव्य मंतव्य इन पदों से दो साधन बताए हैं आत्मप्रतिपादक वेदांत विचार रूप रूपश्रवण और वेदांत अर्थ का वेदांतानुकूल युक्तियों से मनन इन दोनों को मनसा शब्द से ग्रहण करना है इसलिए मन शब्दित तो श्रवण मनन से अभिक्लिप्त आत्मा अभिक्लिप्त का अर्थ है सुनिश्चित सर्व संसार धर्म सर्वसंसार तया निश्चित जो आत्म तत्व है वह हृदयस्थ मनिट शब्दी अहम् ब्रह्मास्मि वृत्ति से साक्षात्कार से अनावृत होता है और चेतन होने के कारण स्वयं ही फिरमय के रूप में स्फूरित होता है ये हृदा मनीषा मनसाविक्लिप्त इससे बताया गया और ये ए तद विदु अमृतास्ते भवंती का अर्थ यह सर्वाभ्यंतर जो अलिंग ब्रह्म है उसका मय के रूप में जो अनुभव करता है वे अमृत हो जाते हैं अमृता भवंती अब ये जो भाष्य है इसको देखिए न संदेश प्रथम विकल्प का निराकरण किया जा रहा है जो दो विकल्प टीका में बताए थे ना इसलिए न संदृशे इसका अवतरण लिखते हुए टीका करते प्रथम प्रत्याह यानी विषय तया दर्शन आत्मा का जिससे हो ऐसा उपदेश करिए आग्रह करते हो तो इसके लिए कहा कि न संदृशे संदृशे शब्द का अर्थ करते संदर्शन विषय कर्म अर्थ में समर्वक दृष्ट धातु से उप्रत होने के कारण संदर्शन संदृश्य का अर्थ निकला संदर्शन का विषय यानी ज्ञान का विषय दृश्य होता है और आत्मा दृश्य न होने से संदर्शन के विषय कोटि में नहीं आएगा इसलिए कहा संदर्शन विषय न तिष्ठती क्या विषय कोटि में नहीं आता तो कहा प्रत्येगात्मनो अस्य रूपम तिष्टिका करता है अस्य रूपम और अस् शब्द से ग्राह्य है प्रत्येगात्मा सर्वाभ्यंतर आत्मस्वरूप विषय कोटि में नहीं आता ये बताया गया आगे हैं अतो न चक्षुसा और चक्षुसा का अर्थ करते सर्वेन्द्रियण गृह तो पश्यती कश्चन ए न ऐसा अनु होगा अब चक्षु शब्द का तो प्रसिद्ध अर्थ नेत्र इंद्रिय मात्र है एक यहां सर्वेन्द्रिय अर्थ कैसे कर रहे हो ये जो तो भाष्यकार भगवान को प्रश्न करते हैं जिज्ञासु तो उसका उत्तर दिया चक्षुर्ग्रहणस्य उपलक्षा न चक्षुसा पश्यति कशन एनम में उपलक्षण है किसका उपलक्षण है तो सभी इंद्रियों का उपलक्षण कहा जाता है स्वाथबोधक सति इतर अर्थबोधकत्व उपलक्षण तो जो पद अपने अर्थ को बताता हुआ अन्य पदार्थ को भी बता दे उसे उपलक्षण कहते हैं तो चक्षु शब्द अपना जो वाचार्थ है नेत्र इंद्रिय उसे बताता हुआ अन्य पद जो श्रोत्रादि है उनके अर्थ को भी बता रहा है इसलिए उपलक्षण है उपलक्षण होने से चक्षु शब्द का अर्थ सर्वेन्द्रियण ये हुआ पश्यती का करते हैं उपलब्धते और न काय पश्यती के साथ है इसलिए न पश्यती का अर्थ निकलेगा नोपलभते कश्चन का अर्थ करते अपि अनम यानी प्रकृतम आत्मा प्रकृत आत्मा दृश्य कोटि में न होने के कारण दृश्य को ग्रहण करने वाले किसी भी इंद्रिय से दृक् आत्मदर्शन नहीं होगा किसी को भी नहीं होगा कोई भी दृष्टा आत्मा को इंद्रिय से विषय के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता कथम तरही तम इसका अवतरण है टीका में अवतरण से पहले ये जो पूर्व वाक्य हुआ पूर्वाध हुआ इसका थोड़ा अर्थ करता है टीकाकार हैं विषय कौन बन सकता है उसे बताया जा रहा है कि रूपाधिमत तद विशेषण दर्शन विषय योग्यम भवती तद अभात तो रूपादि मत पदार्थ होते है पृथ्वी आदि द्रव्य और तद विशेषण में शब्द से लेना रूपादि मान द्रव्य को और रूपादि मान द्रव्य का विशेषण है तद विशेषण वो कौन है रूपादि गुण ही तो रूपादि गुणवान द्रव्य या रूपादि गुण ये यह दर्शन विषय योग्य होते हैं इसलिए कहा दर्शन विषय योग्यम भवती कौन जो दर्शन रूपादि गुणवान द्रव्य हो या रूपादि गुण हो ये तो दर्शन योग्य है और आत्मा रूपादि गुणवान भी नहीं है और रूपादि गुण रूप भी नहीं है इसलिए दर्शन योग्य नहीं होगा संदर्शन विषय क्यों आत्मा नहीं होता इसमें हेतु रूपादि, राहित्य और रूपादि भिन्नत्व होने के कारण आत्मा दर्शन विषय योग्य नहीं है अब कथम तरी तम पश्चेत इसका अवतरन है द्वितीय प्रत्याह कथम इति तो द्वितीय प्रति यानी जो द्वितीय विकल्प है तया आत्मदर्शन का उपाय बताइए ऐसा यदि आग्रह है जिज्ञासु का तो अविषयतया तया आत्मदर्शन का उपाय है। बताते हैं भाष्कर भगवान पहले वह जिज्ञासा उपस्थित की जा रही है कथम तरही तम पश्चेत यदि विषय तया आत्मदर्शन आत्मा का नहीं होता तो फिर तम यानी आत्मान कथम पश्चेत कैसे देखा जाए तो कहेंगे अविषय तया उस अविषय तया आत्मदर्शन का उपाय होगा मनिष्ठ शब्दित तत्व नशादी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार वो बताया जा रहा हृदा तो हृदा का अर्थ करते हैं हृदय ये तृतीया का एक वचन है नृत्य शब्द का हृदय और वो लक्षणा से हृदयस्थ बुद्धि को बताता इसलिए रिदा का अर्थ निकलेगा हृदय स्थया और मनीषा का अर्थ कर दिया बुद्धिया इसलिए हृदा मनीषा का अर्थ निकलेगा हृस्थया बुद्धिया मनीषा शब्द का अर्थ बुद्धिया कैसे हुआ इसे स्पष्ट करत कर रहे हैं मनीष शब्द का विग्रह बताते हुए भाष्कर भगवान तो मनीषा यानी मनस संकल्पादि रूप से इष्टे नियंत्रित्व नीति मनिट तो संकल्पादि रूप जो मन है उसकी नियंता के रूप में जो शासक है अपने अनुशासन में रखने वाली है संकल्प विकल्पात्मक मन को अपने अनुशासन में जो रखती है उसे मनिट कहते हैं मनिट शब्द का यह अर्थ निकलेगा संकल्प विकल्पात्मक मन को अपने शासन में रखने वाली मन पर अनुशासन करने वाली वो हो गई मनिट और तया तया मनीषा तृतीया है हृदा मनीषा यानी अविकल्प्रिया तो विकल्प रहित जो बुद्धि है निश्चयात्मिका और किसके विषय में विकल्प रहित आत्मस्वरूप के विषय में विकल्प रहित जो बुद्धि वो होती है चरम वृत्ति इसलिए अविकल्पयित्रिया का अर्थ निकलेगा तत्वसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति अविकल्पयित्रिया यह मनीषा का विशेषण होने से भाष्य में जो मनस संकल्पादि रूप से इत्यादि है इसका भी अवतरण टीकाकार लिखते हैं और ये मनिट शब्द का अर्थ बुद्धि कैसे हुई इसे स्पष्ट करते हैं तो टीका देखिए पहले थोड़ी तो बाह्य ग्राम ऊपरमेपि बाह्यकरणग्राम मनो विषयान संकल्पयेते तदा तस्य तस्त्री भवति जब बाह्यकरण बाह्य इंद्रियों का समूह ग्राम शब्द का अर्थ है समूह करण का अर्थ है इंद्रिया और उनका विशेषण है बाह्य तो दो करण है ना बाह्य करण, बाह्यकरण बाह्य करण है, अंतक है, है चक्षुरादि अंतकरण है मन तो बाह्य करण समूह का तो उपरम हुआ इन्हें वे अपने अपने रूपादि विषय ग्रहण रूप व्यापार से उपरत होकर के जो ये चर्म चक्षुवादि रूप उनके गोलक है उन गोलक में शांति से बैठे हुए हैं कोई चक्षुरादि इंद्रिया अपने अपने रूपादि विषयों के ओर नहीं जा रहे हैं विषय विरत हो करके अपने अपने गोलकों में बैठे हैं ऐसी बाह्य इंद्रियों की अवस्था को कहा जाता है बाह्यकरण ग्राम उपरम और करण ग्राम उपरम होने पर भी जरूरी नहीं कि मन भी अपना व्यापार बंद कर दे बाह्य इंद्रियों का व्यापार बंद होते ही मन का व्यापार बंद हो ये जरूरी नहीं है तो कहते यदा बाह्य कर्णों का व्यापार तो शांत हो गया और मन विषयान संकल्प ये और मन विषयों का चिंतन कर रहा है तो उस समय तदा मुमुक्षुर बुद्धि तो मोक्ष चाहने वाला जो मुमुक्षु है उसकी बुद्धि मन को विषयों का संकल्प विकल्प करने में प्रोत्साहित नहीं करती अपितु इस व्यापार से रहित करने के लिए शासन करती है उस पर उसे सिखाती है उपदेश करती है हे मनह ऐसा संबोधित करके कि हे मन ये बुद्धि का और मन का संवाद चल रहा है किसके बुद्धि और मन का मुमुख सुख है तो मुमुख सुखी बुद्धि मन की शासक होती है वो विवेकी बुद्धि होती ना मोमक्षु तो जिसको नित्यानित्य वस्तु विवेक है अनित्य कर्मफल के प्रति वैराग्य है और नित्य जो मोक्ष है उसी की चाह है वो नित्यानित्य वस्तु मूलक ही होता है अनित्य के प्रति वैराग्य और नित्य मोक्ष की अभिलाषा इसलिए वो हो जाएगा एक प्रकार से मुमुक्ष और उसका दम भी है शम दमादि में दम नामक है बाह्य करणों का उपरम हुआ लेकिन शम की कमी है मनोनिग्रह की कमी है तो ऐसे समय ये मन का असंयमित रहना अनात्म विषयों का चिंतन करना ये मुमुक्सु देख रहा है अपने लक्ष्य में महान व्यवधान मुमुक्षु देख रहा करते मुक्सु की विवेकशाली बुद्धि मुमुक्सु तो एक प्रकार से रथी ही है और सारथी है मुमुक्सु की बुद्धि उसे मोक्ष तक पहुंचाने वाली तो रथ को चलाने वाला सारथी लगाम यदि ठीक ठाक घोड़ों को इशारा नहीं कर पा रहा है तो लगाम को ठीक करेगा ना तो मन रूपी लगाम को वो कैसे ठीक करता है विवेक की सारथी वो बताया जा रहा है बुद्धि मन को संबोधित करती है कि हे मन ऐसा संबोधित करके क्या कहती है कि किमर्थम तुम पिशाचुवत प्रधावसि तो जैसा पिशाच जो है दौड़ता रहता है निष्प्रयोजन व्यर्थ ऐसे तुम पिशाच के तरह क्यों संकल्प अनात्म विषय विषयक संकल्प विकल्प रूपी दौड़ लगा रहे हो है? भटक रहे हो प्रधावसी ये इसका क्या प्रयोजन है किसके प्रयोजन को सिद्ध करना चाहते हो अनात्म रूपादि विषयक संकल्प विकल्प रूप प्रधावन करके व्यापार करके निष्प्रयोजन प्रवृत्ति तो होती नहीं तो तुम्हारे ये संकल्प विकल्प रूप व्यापार का फल क्या है और किसके लिए है किस लिए व्यापार कर रहे हो किसके प्रयोजन के लिए ऐसा विवेकवती बुद्धि समझाती है मन को हे मन ऐसा संबोधित करके तो हे मन किमर्थम तव पिशास्व प्रधावसी तो यदि मन ये कहता है कि अपने ही प्रयोजन के लिए मैं संकल्प विकल्पात्मक दौड़ लगा रहा हूं शांत बैठूंगा तो जो मुझे चाहिए प्रयोजन वह कैसे प्राप्त होगा आलसी बनकर के बैठूंगा तो इसलिए संकल्प विकल्प रूप पुरुषार्थ कर रहा हूं ऐसा यदि मन कहे बुद्धि को तो बुद्धि कह रही है कि तुम, तुम अपने प्रयोजन के लिए यदि व्यापार कर रहे हो तो तुम्हारा यह व्यापार करना व्यर्थ है तुम, तुम्हें इस व्यापार से होने वाले फल की अनुभूति नहीं हो सकती तुम जड़ हो और जड़ को सुख या दुख की अनुभूति नहीं होती और फल तो यही है सुख दुख और का भोग है अनुभव तो तुम सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते हो जड़ होने से इसलिए अपने प्रयोजन के लिए अपने को सुख प्राप्त करने के लिए यदि तुम संकल्प विकल्प रूप व्यापार कर रहे हो परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है ऐसा बुद्धि समझा रही है कि न तावत स्व प्रयोजनाथम स्व प्रयोजन में स्वशब्द का अर्थ है मन सर्वनाम है ना वो मन का परामर्शक है तुम अपने प्रयोजन के लिए संकल्प विकल्प कर रहे हो तो कहते हैं ये ठीक नहीं क्यों कहते तव तो जड़वात तुम तो जड़ हो अपंचकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण के परिणाम रूप होने से सत्... जब पंच ही जड़ है तो उनका परिणाम तुम चेतन कैसे हो गये तुम तो जड़ हो इसलिए तुम अपने प्रयोजन के लिए संकल्प विकल्प रूप परिश्रम मत करो तो जड़ तव जड़त्वात प्रयोजन संबंध अनुपत्य तव प्रयोजन संबंध अनुपत्य तुम्हारा प्रयोजन के साथ संबंध सिद्ध नहीं हो सकता जड़ होने से और दूसरी बात कहते हैं और एक हेतु बता रहे हैं विषयानाम नाम च क्षेषुत्वादि दोष दुष्टानाम संबंधे न प्रयोजन अनुपत्ति जो क्षिष्णुत्वादि दोष है क्षिष्णुत्व कहते हैं विनाशित्व को तो विनाशित्वादि यानी अनित्यत्वादि दोषों से दूषित कौन है विषय शब्दादि विषय ये आहिक पारलौकिक सभी प्रकार के शब्दादि विषय अनित दूषित है दुष्ट हैं, है दूषित हैं और उन दोषों से दुष्ट विषयों से विषयों के संबंध से सुखात्मक प्रयोजन सिद्ध भी नहीं हो सकता निरतिशय सुखात्मक प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए जो प्रयोजन है तुम शाश्वत सुख और दुख की निवृत्ति वह अनित्य विषय संपर्क से प्राप्त नहीं कर सकते हो एक तो प्रयोजन का संबंध तुमसे हो नहीं सकता और ये प्रयोजन अनित्य विषयों से सिद्ध हो भी नहीं सकता इसलिए प्रथम विकल्प तो समाप्त हो जाएगा कि अपने प्रयोजन के लिए संकल्प विकल्पात्मक परिश्रम मन कर रहा है ये नहीं कहा जा सकता तो मन परोपकारी बन सकता है कह सकता है कि मैं अपने लिए तो नहीं किन्तु चेतन जो आत्मा है उसे प्रयोजन प्राप्त कराने के लिए संकल्प विकल्पात्मक परिश्रम कर रहा हूं मेरी प्रवृत्ति अपने लिए नहीं चेतन आत्मा के लिए है आत्मा को भोग उपलब्ध कराने के लिए तो कहते ना पी चेतनार्थम चेतना चेतनार्थ प्रधावन भी तुम्हारा सिद्ध नहीं हो सकता क्यों तो कहते हैं तस्य असंग तर्वनाम चेतन आत्मा का परामर्शक है तो चेतन आत्मा तो पारमार्थिक होने से अध्यारोपित कार्यक्रम संघात तथा जो तुम्हारे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं शब्दादि विषय उनके साथ संबंध ही नहीं बनेगा चेतन का असंग होने से तो बिना संबंध शब्दादि के साथ बने कैसे वो प्रयोजन सिद्ध होगा शब्दादि विषयों से चेतनात्मा को तो ये कहते तस्य असंग एक हेतु और और एक हेतु बताते हैं कहते हैं स्वयं से आनंद स्वरूप है और उस निरति से आनंद स्वरूप चेतन को यह शब्दादि विषय क्या सुख पहुंचा पाएंगे जो खरबपति है उसे कोई 150 रुपया दे करके क्या धन का सुख पहुंचा पाएगा कोई नहीं, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है तुच्छ है ऐसे ही ये जो तुम्हारे द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले भोग है शब्दादि वे निरतिशय आनंद स्वरूप चेतन को क्या सुख उपलब्ध करा पाएंगे वो स्वयं निरतिशय आनंद स्वरूप है आनंद का सागर है उसे शब्दादि से कोई सुख हो नहीं सकता यहाँ पर कहा जा रहा है कि तस्य असंग परमानंद स्वभावत्वाच इति नियंत्रित बुद्धि इस प्रकार बुद्धि बन जाती है मन की नियंता नियामक मुखुकी तो इति नियंत्रित यानी अपने ही मन की नियामक करके मुमुक्षु की बुद्धि कहलाती है। तो बुद्धिर इति इति इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने कहा मनसह संकल्पादी रूपस्य इति और मनीषा का एक विशेषण है अविकल्प इत्रिया ये जो अविकल्प इत्रिया विशेषण है इस विशेषण का वो करते हैं प्रयोजन बताते भाष्कर भगवान कि विषय कल्पना सुनया ये अविकल्प इत्रिया का अर्थ है विषय की कल्पना से रहित तो जो बुद्धि है जो अनात्मा अनात्मास्पद वृत्ति नहीं है ऐसी बुद्धि जिसका कोई भी प्रकृति तथा प्राकृतिक पदार्थ रूप अनात्मा विषय नहीं है तो फिर बचा क्या प्रकृति और प्राकृत यानी क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों में से कोई भी जिस बुद्धि का आस्पद यानी विषय नहीं बन रहा है तो फिर क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अतीत बचता है पुरुषोत्तमी ही वो पुरुषोत्तम ही अलिंग सर्वात्मा है यहां का पुरुष सर्वांतरियामी विषयनी बुद्धि और तद विषय बुद्धि तो वो होती है तत्वमशादि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति तत्त्वमशी वाक्यार्थ विषय ये अविकल्पयित्री का अर्थ निकलेगा विषय कल्पना सुन्यया तो उसका क्या स्वरूप होगा तो ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मास्मी तया एव ब्रह्म व्यंजिकया तो ब्रह्मास्मी मैं यानी तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति अहम ब्रह्मास्मी इत्या वह क्या करती है ब्रह्म का अभिव्यंजन करती है यानी ब्रह्म को अनावृत करती है अविषय तया अविषय तया ब्रह्म को अभिव्यक्त करती है ब्रह्म का जो आभानापादक आवरण है मय के रूप में उस आभानापादक आवरण को निवृत्त करके तत्वशी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति अभिव्यंजिका बन जाती है अविषयतया इस अलिंग आत्मा की अभिव्यंजक है ये अविकल्पित्रिया का वो अर्थ निकलेगा ब्रह्मास्मि इति अविशेतया एव ब्रह्म भाव व्यंजिकया महावाक्योत्थया बुद्धिवृत्तिया तो महावाक्य से उत्पन्न हुई जो बुद्धिवृत्ति है तत्वसी इस महावाक्य से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि इत्या का बुद्धिवृत्ति वो है इस मंत्रस्थ हृदा मनीषा शब्द से ग्राह्य और उससे कहते हैं शक्यते इति संबंध और इस मनिटा से मनीषा से ज्ञातुम शक्यते अलिंग आत्मा अलिंग आत्मा का अहंतया अविषयतया जानना संभव है अलिंग आत्मा को किससे तो हृदा मनीषाट से और कौन है तो तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मी वृत्ति। उससे अविषयतया ब्रह्म को जानना शक्य है संभव है अब भाष्य में मूल मंत्र में जो मनसा अभिक्लिप्त ये है ना उसका अर्थ करते भाष्यकार भगवान कि मनसा यानी मनन रूपेण न सम्यक दर्शन और इस भाष्यवाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कथम भूत आत्मा इत आह मनसेति ये जो भाष्यम है मनसा मनन रूपे न सम्यक दर्शन लिखा है ना इस वाक्य का भाष्यस्थ इस वाक्य का अवतरण है टीका में कथम भूत आत्मा ये जो कहा कि हृदयस्थ मनिट से आत्मा को जानना संभव है अविषय तया तो अविषयतया आत्मा ज्ञात शक्य तो कहा कथम भूत आत्मा हृदय मनीषा ज्ञात शक्य ते तो किस प्रकार की आत्मा हृदयस्थ मनिट शब्दी तो वाक्य से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि वृत्ति से जानी जा सकती है वह आत्मा कैसी है तो उस आत्मा का विशेषण है मनसा अभिक्लिप्त और इसमें मनसा का अर्थ करते हैं मनन रूपेण सम्यक दर्शन ये मनसा का अर्थ निकला तो मनन रूप जो सम्यक दर्शन तो मनन रूप सम्यक दर्शन का अर्थ है श्रवण मनन से निश्चित जो परोक्ष बोध जो है और उस परोक्ष बोध का विषय हुआ आत्मा तो मनसा यानी मनन रूपेण न सम्यक दर्शन तो श्रवण मनन से परोक्ष रूप से अभिक्लिप्त आत्मा ये अभिक्लिप्त का अर्थ करते हैं अभि समर्थित तो, अभिप्रकाशित तो, तो तो मनसा अभिक्लिप्त का अर्थ निकलेगा श्रवण मनन से परोक्ष रूप से निर्धारित जो आत्मस्वरूप है उसे फिर हृस्थ मनिट शब्दित तत्वसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मी वृत्ति से आभाना पदक आवरण के निवृत्त होने पर मैं के रूप में अनुभव स्वयं ही वो अनुभव स्वरूप है आता है स्पुरित होता है अनुभव होता है कहो स्पुर होता है ये कहो तो आत्मा ज्ञातुम शक्यते आत्मा ज्ञातुम शक्यते का अन्वय है उधर हृदा मनीषा आत्मा ज्ञातुम शक्यते मनसा मनसाअिक्लिप्त आत्मा ऋधा मनीषा ज्ञातुं शक्यते। थे श्रवण मनन से परोक्ष रूप से आत्मतया निश्चित जो अलिंग सर्वांतर आत्मा है पुरुष है उसका अविषयतया ज्ञान संभव है किससे तो स्त मनीष्स है इस प्रकार ये अन्वय होगा ये एक विदु अमृतास्ते भवंती का अर्थ करते हैं तम आत्मा ब्रह्म एतद ये विदु अमृतास्ते भवती तो सर्वातर प्रत्येगात्मा को जो ब्रह्म के रूप में जानते हैं या ब्रह्म को मैं के रूप में जो जानते हैं वे ब्रह्मवेद ब्रह्मी के अनुसार अमृत होते हैं ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं थोड़ी टीका है टीका को देखिए ये जो मनसा यानी मनन रूपेण न सम्यक दर्शन दर्शन अभिप्रकाशित ये कहा ना तो श्रवण मनन किस प्रकार से होता है तो उसे कह रहे हैं कि यनयन मैं दृश्यते बाह्यम घटादी तदम यथा न भवामि तथा अस्मिन अ संघाते यदृश्यम तद अहम न भवामि तो कहते हैं जैसे व्यवहार अवस्था में जो जो भी इस कार्यक्रम संघास से बाह्य घटादि पदार्थ मेरे द्वारा देखे जा रहे हैं, उन्हें मैं अपना दृश्य समझता हूं मैं नहीं समझता हूं मुझे दिखने वाले चक्षरादि से जो घटादि पदार्थ हैं, वे मेरे दृश्य हैं, मैं नहीं हूं ये मेरा निश्चय होता है ज्ञाता का अपना निश्चय होता है ऐसे अब ये तो दृष्टांत हुआ कि दृश्य होने से घटाधि मैं नहीं है दृष्टा नहीं है ऐसे अपनी अहंता का आस्पद भ्रांति अवस्था में जो अपनी उपाधि भूत तो तीनों शरीर है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर कहो या पंचकोश कहो ये है अपनी अहंता का आस्पद भ्रांति अवस्था में मैं के रूप में जिसे हम मानते हैं ये भी घटादि के तरह दृश्य है दिख रहे हैं तो घटादि दृश्य होने से मैं नहीं हूं ऐसे यह कार्यक्रम संघात भी इसमें जो जो भी दिखेगा दृश्य कोटि में आएगा प्रमेय बनेगा विषय बनेगा वह घटादी के तरह अनात्मा ही होगा आत्मा यानी मैं नहीं होगा, मेरे से अलग है मैं नहीं हूँ ये निश्चय होता है तो ये कहते हैं कि यन यन मैया दृश्य ते बाह्य घटादी तत्तद अहम यथा न भवामी तथा कार्यक्रम अस्वीन अपनी संघाते यदृश्यम तत्द अहम् न भवामि। जो भी इस संघात में दृश्य रूप होगा पंचकोष दृश्य रूप है तीनों शरीर दृश्य रूप है इसलिए मैं नहीं हूं तत्तद अहम् न भवामि। तो फिर कौन हो आप तो कहते किंतु यो अत्र अत्रो अंश ज्ञ तो यानी ज्ञाता द्रष्टा तो अत्र यानी संघाते इस संघात में जो द्रिक अंश है ज्ञाता है चेतन है वह सो अस्मि, ओ मैं हूं दृश्य मैं नहीं हूं द्रष्टा मैं हू और वो केवल अपने शरीर में मात्र नहीं सभी शरीरों में तो सर्व शरी एक शरीरेशक्षी तत्वात एक एव तो स, सब शरीरों में दृश्य का तो भेद है लेकिन दृष्टा का एक स्वरूप है विज्ञान घन प्रज्ञान घन वो चेतन ही है सब शरीरों में दृष्टा तो द्रष्टा का सर्वत्र रूप एक है दृश्य का रूप अलग अलग है विलक्षण विलक्षण है मनुष्य कार्यक्रम संगत जैसा है ऐसा देवता का कार्यक्रम संगत नहीं है देवता का कार्यक्रम संगत जैसा है ऐसा गंधर्वों का नहीं है गंधर्वों का जैसा ऐसा पशुओं का नहीं है तो ये जो दृश्य है वो तो विलक्षण विलक्षण है लेकिन सब संघातों में दृश्य में दृष्टा एक वह दृष्टा सर्व सब में एक एक रूप होने कारण एक ही है और वह एक दृष्टा मैं इसलिए सर्वात्मा मैं हू केवल अपने कार्यक्रम संघात का ही साक्षी नहीं सर्व साक्षी ब्रह्म मैं हूं ऐसा पहले श्रवण मनन से अभिक्लिप्त का अर्थ है निश्चित परोक्ष रूप से निश्चय हुआ तो तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अप्रोक्ष होता और उस अप्रोक्ष से अभाना आवरण की निवृत्ति होती है <coughs> तो सोस्र्वशरीक्षण लक्ष एव ये जो विचार है इस विचार से प्रथम संभावित ओ मनसा अभिक्लिप्त का दिया जो भाष्य में है ना मनसा यानी मनन रूपेण सम्यक दर्शन अभिक्लिप्त ये सम्यक दर्शन एन और अभिक्लिप्त के बीच में पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए नए पुस्तक में है भाष्य में वो जो सम्यक दर्शन एन और अभिक्लिप्त इन दोनों के बीच में वो नहीं होना चाहिए सम्यक दर्शने न अभिक्लिप्त वो एक वाक्य है ना मनसा का अर्थ कर दिया सम्यक दर्शन एन अभिक्लिप्त है अभिक्लिप्त का अर्थ कर दिया अभि समर्थित और उसका अर्थ कर दिया अभिप्रकाशित और अभिप्रकाशित का टीका में अर्थ कर दिया संभावित तो मनसा अभिक्लिप्त का टीका में अर्थ हुआ इति न प्रथमं संभावित ऐसे विचार से पहले ब्रह्म, ब्रह्मात्म एक तो रूप जो प्रमेय है इस प्रमेय की संभावना परोक्ष निश्चय हुआ का मतलब असत्वापादक आवरण निवृत्त हुआ जिससे असत्वापादक आवरण निवृत्त होता है ऐसा परोक्ष ज्ञान इस मनसा शब्दित श्रवण मनं से पहले हुआ उससे असत्वादक आवरण निवृत्त हुआ तो जीवो ब्रह्म निश्चय हुआ परोक्ष तो फिर उसकी अनुभूति होनी चाहिए तो उसे अनुभूति का उपाय बताया हृदा मनीषा तो वो है तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई ब्रह्मास्मि इत्या का वृत्ति केवल अंश को द्रष्टा को मात्र अविषयतया विषय करने वाली अविषयतया आलंबन बनाने वाली जो तत्वशी वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति वह आह्वानापादक आवरण की निवर्तक बन करके उपाय बन जाती है आत्माभिव्यक्ति का ये यहाँ पर बता तो इति विचारेण प्रथम संभावित इस प्रकार ये भाष्य पूरा हो जाता अब दशम मंत्र है। इसका उत्तरण भाष्य है सा रिन्मिट कथम प्राप्यते इति तदर्थो योग उच्चते उच्यते तो अविषतया आत्मा आत्माभिव्यक्ति का साधन भूता जो हृस्थ मनिट है यानी तत् तो अहम् ब्रह्माष्टमी साक्षात्कार है वह कैसे प्राप्त होगा श्रवण होने पर भी मनन होने पर भी कई को अहम् ब्रह्माष्टमी बोध नहीं होता श्रुत वेदांत को भी तो समझना चाहिए कि चित्त में कोई ना कोई प्रतिबंधक है तो उस प्रतिबंधक प्र, प्रति की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक वो रिस्थ मनिट शब्दित अप्रोक्षबोध नहीं होगा तो अंतर जो है उसकी निवृत्ति का उपाय बताया जा रहा है योग अरे यहां योग है गीता का जो छठवे अध्याय में बताया गया आत्मसंयम योग वो योग यहां पर बताया जा रहा है कठोपनिषद में कठोपनिषद का ही गीता में ज्यादा प्रभाव है ना तो जो यहां के दो तीन मंत्र है वो उन मंत्र मूलक गीता का छठवा अध्याय है इन दो मंत्रों का एक प्रकार से वह व्याख्यान है छठवाध्याय उसके हाँ, वो यहां पर भी वही आ रहा है हा तो यहां पर वो इन दो मंत्र मूलक गीता का छठाध्याय ये है समझ लीजिए वो आ रहा है यानी ये जो ये वल्ली शुरू हुई है एक प्रकार से साधन जो गीता में बताए हैं ना बहुत से वो यही हाँ, पहले भी हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, आरु रुक्षोर मुनेर ब्रह्म कर्म कारण मुच्यते योग तस्व शन मुच्यते वो यहां पर बताया जा रहा है